गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे राधिका श्रीनंदनंदन दयम् गोपीजन सयुत बिंदव मनोहर बांचाक पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगुघयत गिरी यहां वंदे परमाधवृंद वै पीया वैकेश भक्ति देवी सत्वत्यी नमो नम नारायण नमस्कृतन वनरत्म देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदीर <coughs> संकीर्तने गौरी गौरीपत्र प्रकाशने तदाक्त गुरभक्तिक्त भक्ति सदा प्रमदा खुजगोदा पिभवनमोह तेस्प शिव विरुंचि शरण्यम भीताबाभभवदीपूत वंदे महापुरशते चरण स्तार दुस्त स्तज सुसीजक्ष्यम धर्मीर्ज वचसा जग मे गैत बुधा बध वे महापुरश ते चरण यल्लवनखचंदम छटाया विस्फुजित कि गपववधु स्वदर्शी रस पूर्णानुरागर ससागर सारूर्ति साराधिका मदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद सियाद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजानुलित भजौ कन का बदत संकर्तने कमला कमलायथाक्ष विषाम्बरो द्विज भरो जुगधर म पालो वंदे जगतपिय करो करुणा बतारो Hare किष्ना, Hare किष्ना, किष्ना, किष्ना, किष्ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम म रा गे तव पाद पंकज सुरासुरवि दिव्यूप मुक्ति मुक्ति दिन भावाुसारेण सदा नरानम गंगा गौरी निरंतर गंगातरंग रमणीयटाकलापम गौरीशी तवाम भाग नारायण प्रियमदापहार बरानस पुरपति भजवी स्वनाथ हरे कृष्ण हरी कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे जेहि संस्पर्शजा होगा दुखन एवं ते कंतियो नौ नौ न तेषु रमते हु जेह ही होगा भोगा दुख जन एवं ते आद्यवंत नु रमते हुआ शिलभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपाजी ने बताए ये जो जड़ जगत है ये एक जंत्रणामय परीक्षा स्थल है ये जड़ जगत का जड़ संसार जो है ये बड़ा भारी जंत्रणामय परीक्षा स्थल है इसमें सारे जीवात्मा का परीक्षा हो जाता है कैसा क्या स्थिति है नहीं है कितना धैर्य है कितना सहनशीलता है कितना सत्तों को पकड़ के रखने का क्षमता है चाहत है ये सब चीज़ों का परीक्षा ये जगत में हो जाता है भागवत गीता जी का जो श्लोक देखे मैंने शुरुआत किए हैं शुरू किए हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं बहुत कॉमन श्लोक है बहुत आदमी जानते हैं इस पर विचार होना चाहिए बहुत ये बता रहे हैं कि जय ही संस्पर्श सजाव होगा दुख जन एवथे आद्यंत कंतो नौते सुम ते बोध दो आर रियली इंटेलिजेंट दे नेवर गो फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट जो लोग वास्तव बुद्धिमान है वास्तव जो बुद्धिमान है वो व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला अर्थात ये जड़ जगत में जो एन्जॉयमेंट है इसका पीछे कभी नहीं दौड़ते हैं जड़ जगत का जो एन्जॉयमेंट में सुख सुविधाएं हैं जितना सारे कर्मेंद्रियो ज्ञानेन्द्रियो इनके द्वारा मन के द्वारा मन को भी भागवत में बोला है ये चीज़ इलेवेंथ इंद्रियो सेंस होगा मन को देखा नहीं जाता देखा जाता है लेकिन मन को भागवत में बोला है एकादश इंधियों बहुत सेंसिटिव बोले क्यों महाराज ऐसा बोला बोले इसलिए बोला कि कोई भी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा संगठित होने वाला कोई भी क्रियाक्रम इन योर लाइफ आपका जिंदगी में कोई ना कोई इंद्रियों तो कुछ काम तो करते ही रहता है इंद्रियों के द्वारा जो सब क्रियाक्रम चलते रहते हैं इसमें अगर मन का सहयोग ऑफ हो जाए मन अगर ये क्रियाक्रम में सहायता ना करे ऑफ हो जाए टोटली तो किया क्रम कैसा होगा समझा मेरा बात एक उदाहरण दे दे मिसाल एक व्यक्ति का एक दोस्त है वो बड़ा भारी फिलोसॉफर है दार्शनिक है खोए हुए रहता है हर वक्त हर हर वक़्त वो खोए हुए रहता है हर वक्त जैसे कुछ चिंता करता है आ, उनके एक दोस्त है वो बोले देख वो शादी का बजा बजा के तेराई मुकान का समरे से जाएगा तो तेरे को उल्टा जाने का दरकार नहीं पाँच किलोमीटर तो इधर से निकल के हमारा वो जो बैन पार्टी है जो जुलूस निकले उसमें ज्वाइन हो जाना शादी का शादी का पार्टी में जाना है ना बोला हाँ ये अच्छा बात है क्यों उल्टा उल्टा जाएगा पाँच किलोमीटर क्या दरकार है ठेकी बात जब बाजा बजा बजाएगा इधर से जाएगा तो उतर के ज्वाइन कर लेना हमारा साथ बोला ठीक है लेकिन महाराज वो अपना चिंतन में लेखनी में इतना डूबे हुए थे अपना जय अपना चिंतन में या सुन दो महाराज वो अपना जो दर्शन है ियल दार्शनिक है स्टिल वो, वो अपना दर्शन में विचार विचार में में में में वो अपना अपना अपना लिखने में, अपना दर्शन में, बाले ही जड़ो दर्शन ही है फिलोसोफर उसमें ऐसा खोया हुआ था कि सामने से बजा बजा कर शादी का जुलूस निकल गया और चिल्ला चिल्ला के हैरान हो गया लेकिन उसका कानों में आया नहीं समझा नहीं कुछ जब बाद में दोस्त का साथ देखा हुआ बोला क्या हुआ तू तो इधर से जुलूस गया तो गया नहीं क्यों बोले कब गया अरे पाँच बजे साढ़े पाँच बजे के अंदर उधर से गया पर हम तो सुना नहीं लेकिन गया हमारा ई मठ का भूतपूर्व आचार्य जी, जी परमहंसो श्रेष्ठ शिशीला भक्ति वेदंत वामन सेम महाराज बोलते थे महाराज हमारा सामने जितना भी हल्ला चिल्ला चिल्ला चिल्ली हो हम एकांत में रह सकता ये बात समझ में नहीं आया बहुत आदमी को उनका गुरु भाई जो है बहुत सारे बोले क्या बात हुआ भले जितना सारे हल्ला चिल्ली हो हंगामा हो सब उसका बीच में गुरुजी जी का कृपा से ठाकुर जी का कृपा से मेरा एकांत में रहने का अभ्यास है हाउ इज दैट पॉसिबल ये कभी ये भी सोचा जा सकता ऐसा ही है मतलब अपना चिंतन में वो खोए हुए रहते हैं इसीलिए बाहरी दुनिया का साथ उसका कांटेक्ट ऑलमोस्ट नहीं लेकिन जो भागवत भक्त है वास्तव भागवत भक्तों का तमाम इंद्रियां और मन वृत्ति जो है सारे भगवान का अपराचित गुण गुण गुण लीला परिकर वैशिष्ट सब उसमें चमत्कारिता में ऐसे डूबे हुए रहते हैं जो उसका बाहर का कोई वस्तु का मटेरियल जोगट का ज़्यादा अनुसंधान नहीं रहते नवविधा भक्ति का बारे में श्रीमदभागवत जी महापुराण में बताए गए प्रहलाद महाराज जी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि सारे हैं एक एक ये जो भजन अंगों का एक एक आचार जो बने हैं एक भक् भक्ति का भक्ति का एक अंगो स्वाधन करके वो सक्सेसफुल हो गया विष्णु का भगवान का लीला कथा कीर्तन में कौन बल परीक्षित सुखदेव जी गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी महाराज कीर्तन करते करते कीर्तन का आचार्य परीक्षित महाराज श्रवण का आचार्य प्रहलाद महाराज शरण का आचार्य पृथ्वी पृथ्वीदेव पृथु महाराज पूजन का आचार्य ऐसा करके देखा जाए सारे एक एक जो नौ विधा भक्ति का एक एक अंग का आचार्य पद में अधिष्ठित अधिष्ठित हुए और अम्बरीश महाराज जी भागवत में आता है नौ भक्ति का जो अंग है नौ भो, नवभक्ति का अंग सारे नौ भक्ति का अंगो जाजन किए हैं अपना जिंदगी में व्यवहार भले ही राजा थे अम्बरीश महा सप्त तो का अधिपति लेकिन नवविधा भक्ति अंगो सारे नवविदा भक्ति अंगों को सौ वही मन कृष्ण पदार विन्द रच वैकुंठ गुणान वर्णन इत्यादि श्लोक आता है भागवत में विचार सारे देखोगे सारे इंद्रिया इनके नौविदा भक्ति भगवान का नौ किस्म का भक्ति में हर वक्त डूबे रहते थे काल भी बताया था रस के बिना ये तमाम दुनिया का कोई स्थिति नहीं है कोई भी प्राणी है सम और आदर वे ही इज गेटिंग सम काइंड ऑफ रॉस कोई भी प्राणी घुमा फिरा के कुछ ना कुछ रस उसको मिलता है बिना रस स्थिति नहीं है और उपनिषद में बताया गया रसो ए अयम एकदम कंफर्म करके बोल दिया एफार्मेटिव जब भगवान श्री कृष्ण छोड़ रस का कोई सोर्स है नहीं तमाम दुनिया का जितना सारे रस है चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ रहा है डायरेक्टली तो भगवान का जो भक्त है उसको मिलता है इनडायरेक्टली कौन है माया देवी का इधर जो ये जड़ जगत में जो रनक है एंजॉयमेंट है माया देवी के द्वारा वो रस इस जगत में आता है मेटेरियल रस ये रस भी कृष्ण से ही आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब कृष्ण से आता है क्योंकि पहले भी बताया था ये जो जड़ जगत है अपराकृत जगत का परफर्टिड रिफ्लेक्शन है टेल वर्ल्ड इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द्रांसजेंडेंडल वर्ल्ड और प्राकृत जगत जो है इसका विकृत प्रतिफलन है ये जगत जैसे कि मेर का सामने आयना का सामने आप खड़ा होकर देख रहे हो आपको पता नहीं चलता विपर्जय हो गया आप बोलोगे क्या विपर्जय हुआ पहले आईना का सामने खड़े हो अपना सूरत को देख रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कि विपर्जय हो गया बोले महाराज कौन सी विपर्जय हुआ बोलो देखो तो सही आपका डायना हाथ बाया हाथ हो गया आपका डायना पैर बाया पैर हो गया आंखें बदल गई सब बदल गई है ना? विपर्जय हो गया लेकिन पता नहीं चलता ऐसे ये जड़ जगत का जो रस है ये रस के द्वारा जीव को नरक प्रति होता है ये रस के द्वारा ये एंजॉयमेंट के लिए दौड़े तो उसको नरक प्रक्ति होता है श्रीमदभागवत जी महापुराण में भगवान श्री कृष्ण का सुंदर उदर विचार है और अवधुत का जो लीला है अवधुत प्रसंग तो है भागवत में उधर भी है सुंदर पतंग जो है वो रूप का पीछे दौड़ते हैं आंख जलता है ना? लेकिन पतंग वो आंख का पीछे दौड़ के उसमें जल के मर जाता फिर भी वो रोक नहीं पाता और रूप का इतना लालच है वो उसका पीछे दौड़ते हाथी जो है वो स्पर्श सुख के लिए दौड़ते हैं हस्तिनी का पीछे दौड़ते हैं हिरण जो है वो बैद का बहलियों का जो सुंदर बंशी बादन है उसका पीछे दौड़ते हैं मरते हैं मछली जो है पानी में खेलते रहते हैं उसको चारा दे दो सुंदर वो पानी में उसको खा ले जीप का लालच बस उसमें अटक कर मर जाते हैं ऐसा करके विचार करके देखो तो एक एक इंद्रियों एक एक इंद्रियों आपको आपका जीवन में ऐसा समस्या पैदा कर देगा कि आपका जीवन हराम हो जाएगा आपके आपको नरक के अलावा दूसरा कुछ रास्ता नहीं मिलेगा इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता से गीता जी ने बताए जे ही संस्पर्श सजा भोगहा दुख जनय एव थे आद्यंतवंत कंतो ने सुरमते हु जो लोग वास्तव बुद्धिमान है अर्जुन जो टैंजेबल सुख जो है स्पर्शों के द्वारा जो अनुभूति होने वाला त्वचा तो के द्वारा ठंडा गरम आँखें के द्वारा दूसरा किस्म का जवान के द्वारा सब एक एक इंद्रिया इसके द्वारा गंदे गंध आएगा इसके द्वारा सवर्ण इंद्री जो कुछ भी है अनुभव में उतारने वाला जो चीज़ है एन्जॉयमेंट है वो आपको आपका जिंदगी में ऐसा मुसीबत पैदा कर दे कि आपको नरक मिल जाएगा जीने का कोई रास्ता नहीं जय ही संस्पर्श जा भोगहा दुख दुख जन वे आदि अंत तो बंतो आद्य अंत तो, जिसका शुरुआत है शुरू और शेष जिसका शुरू है उसका शेष भी है आदि अंत बंतो अर्थात शुरुआत है उसका खत्म भी है इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान व्यक्ति ये जो तात्कालिक सुख इसका पीछे बुद्धिमान व्यक्ति कभी दौड़ते नहीं इसमें उलझ के मरते नहीं वास्तव बुद्धिमान व्यक्ति शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा जी ने बताए जो शुरुआत में बताए ये जड़ जगत जो है ये प्रपंच है ये संसार है ये जंत्र नामाय परीक्षा स्थल इसमें तरह तरह का परीक्षा कष्ट आएगा इसमें किसका कितना सहनशीलता है कितना सच्चाई को मुकाबला करने का क्षमता है सत्ता को पकड़ रखने का हिम्मत है मोरल पावर सारे इसमें परीक्षा हो जाएगा बहुत आदमी वृंदावन में भी प्रश्न करते हैं जो नया है जो तत्व ज्ञानी तो, तो क्वेश्चन नहीं करे महाराज ये जो दुनिया का दुख सुख है भगवान इच्छा मात्र इसको हटा सकता है भगवान इच्छा मात्र जीवों का दुख को हटा देने से अच्छा है क्यों नहीं करता तो भगवान किस लिए जीत के द्वारा ऐसा बोल देते हैं? भगवान का है कहे भगवान अगर है तो हाँ हमारा दुख को हटा दे ऐसा बोलते हैं हम बोला देखो भगवान कुछ भी कर सकता है करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम जो समर्थ हुआ सो ईश्वर जो कुछ भी कर सकता है अनंत तो ब्रह्मांडों को चला सकता है कि तुम्हारा दुख को दूर नहीं कर सकता ये भी कोई बात हुआ इन्फिनेटी वर्ल्ड ब्रह्मांडों को ऐसा करके चलाता है हमारा मुसलमान कवि बहुत फेमस उसका नाम क्या है का, काजी नजर इस्लाम नाम सुने हो वो मुस्लिम है उन्होंने लिखा ये बीस लोए विराट शिशु आन मने खेली छो ये अनंत ब्रह्मांडो को लेकर हे एक बच्चा शिशु गोपाल ओ एकदम मस्ती का सारा खेल रहा है विचार भी ऐसा है बहुत आदमी बोलते हैं भगवान का ऐसा ही स्वभाव है ये अनंत जीव राशि को लेकर एक दुनिया का ये जो खेला है एक खेल और और एक खेल है जो अपना पार्षदों को लेके खेलते हैं अपना धाम पे जिसका बारे में गीता में लिखा है भगवान यदगत्या नौ देवर्तन तथित परमम यहाँ जाके लौट के आने का दरकार नहीं है प्रपंच में दुख स्थल में आने का दरकार नहीं वो मेरा दाम वहाँ भगवान का लीला हर वक्त चलता है कंटिन्यूअस आर ये जड़ जगत का जो जीव राशि है अंत जीव राशि को लेकर भगवान का खेला चलता है आपको ये पता है जो गोड़ीयो सिद्धांत तो मालूम है या तो बहुत दूसरे साधु भी जानते हैं कि जीवों का अंदर में जो चित पार्टिकल बोलता है चित अंश जो आत्मा एज ए जो आत्मा है इसका बारे में बोला गया ममई वंश जीव जीवभूत और सनातना हमारा ही अंश है ये जीव अंशों बोलने से ये मत समझो कि भगवान को टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके अंश बना दिया नॉट दैट मामा ही जीव जीवो लोग जीवो वो तो सनातन तो इसका मतलब ये नहीं भगवान का टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके सब जीव हो गया ये नहीं भगवान स्वस्वरूप में विराजमान है भगवान है चित सूर्यो चित सूर्य जैसे सूरज है उसमें से देखोगे सूरज निकालने का साथ साथ ही उसे रोशनी आता है न सुबह में उसमें देखोगे सूरज से लाइट आता है न? ये जो लाइट आता है सूरज से आता है उसका पेंसिल रे साइंटिस्ट लोग बोलता है जो बाल्ब का और एक जलन सिल बाल गोल उसका अंदर देखोगे देखो ये ऐसा बहुत सारे जाल जैसा लाइट आता है उसमें से वन पेंसिल रे एक पेंसिल रे आ जाए उसको कैसा लगेगा सूता का मापी लगेगा ना जीवों को बोला गया कि उचित सूर्यों से जैसे किरण निकल के आया किरण कण जीव ऐसा सदृश्य है सूर्यों का साथ जैसे किरण कण का एट ए टाइम भेद और अभेद वन भेद तो है क्योंकि आ गया अवेद है क्योंकि वहाँ से आया तो भगवान का अंदर में भगवान का जो भागवत का शुरुआत में या भागवत का महिमा का शुरुआत में है ओम सच्चिदानंद रूपा यो विस्वारी हे तभी तपत्रो श्री कृष्णा यो भम और भागवत में क्या बोला ये तो महिमा में यदसो यू वनम्हाश्वात सभीसराटो तेने ब्रह्मज आदिवी मुह्यंती युर तेयो वारिमीद यथा विनिसम सा धन्यस्ते नो निरस्तुहक सत्यम परम धीमह सत्यम परम धीमह ये परम सत्व वस्तु को हम लोग सब आओ व्यासदेव जी बोलते सारे दुनिया आओ हम सब मिलकर और परम सत्व वस्तु को ध्यान करे धयो सत्यम परम धीम बहुवचन है सारे दुनिया को आह्वान किया इन्वाइटेशन सब आओ क्यों उधर जा रहे क्या मिलेगा आपको सब इधर आओ सब बैठो और एक साथ वो परम सत्य वस्तु का ध्यान करो परम सत्य वस्तु का ध्यान करके क्या मिलेगा ये सब तो विचार भागवत में ही है और ध्यान का भी सरव भागवत का चर्चा जब होगा ये सब आएगा ध्यान कितना किस्म का होता है संकीर्तन के द्वारा भी ध्यान होता है होता नहीं हाँ जब भगवान का लीला कीर्तन कर रहे हो तो आपका चिंतन क्या बाहरी दुनिया में जाएगा दुनिया का आदमी सोचते हैं कि आंखें मुद के ऐसे भोसले से ध्यान हो जाएगा ये तो ध्यान है ध्यय वस्तु में कंसेंट्रेशन करना ये तो है ही है लेकिन भक्तों का लिए जो ध्यान है संकीर्तपन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु जी ने दिखाई ये स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक है जब भगवान का चिंतन में भगवान का लीला में गुणगाथा में आपका मन जाएगा आपका अटेंशन दूसरा जगह जा नहीं सकता जा सकता संभव नहीं गोपियों को शिक्षा देने के लिए उद्धव आए उद्धव जी को भेज उद्धव जी आए उद्धव जी बोले क्या कर रहे हो अपना भगवान का चिंतन ध्यान करो तो दुखो चला जाएगा गोपियों ने क्या बताई बोले अरे ध्यान करने का बात सिखा रहा है ऐसा कोई रास्ता बताओ कि कृष्णों को भूल जाए ऐसा कोई रास्ता तुम्हारा पर है कि कृष्णों को भूल जाए क्योंकि बड़ा जलन होता है बिहज जंतना सताता है हर वक्त चिंतन है कि उसका लीला उसका कटाक्ष उसका रूप उसका गुण अ तुम बोले ध्यान करो हम तो तो जागे हम तो घूमते फिरते ध्यान करते हैं चलते फिरते संसारी काम में मन नहीं लगता और तुम दिन से ध्यान सिखाते हो ऐसा करके बैठ के क्या ध्यान करे तो जगत का जो क्वेश्चन है सच्चीत भगवान है तो भगवान जब बोलते हैं मामाई वंश जीव लुक्या जीव हू तो सनातन हाँ तो भगवान जब सच्चित आनंदमय है जीव भी सचित आनंदमय है सिर्फ पार्थक्य ये है ये बिबू वस्तु है ये अनु वस्तु है इसका पोटेंशियल कम है समझा मेरा बात जैसे आग बड़ा आग जल रहा है आँख से चिंगारी निकल रहा है छिट छिट तो चिंगारी का जो प्रॉपर्टी है आँख का प्रॉपर्टी अलग है चिंगारी जो निकल रहा है उसका जो प्रॉपर्टी है आँख का प्रॉपर्टी से अलग है एक है लेकिन पार्थक्य ये है कि ये एकदम क्षुद्र है ये विशाल आँख जल यही तो, तो भगवान का अंदर में जो सच्ची भाव है जीवों का अंदर में भी ये एकदम इन्फिनाइट स्मॉल बहुत क्षुद्र लेकिन वो गुनावुली है जीवों का अंदर में स्वाभाविक वृत्ति है जैसे अनंत ब्रह्मांड का एकमात्र भोक्ता है एकमात्र भोक्ता कौन है कृष्ण है भगवान भगवान छोड़ के जो बोलेगे आई कैन एन्जॉय हम भोक्ता बने तो इसके कारण उसका बॉन्डेज हो जाए समझे मेरा बात अनंत इन्फिनेटी ब्रह्मांड में भोगने भोगने का मालिक एकमात्र है औश्जस्व सम्रस्वीस्व जस स्त्रियो ये जो श्लोक है भागवत का कभी भागवत चर्चा हो सुनोगे तमाम दुनिया का जितना सारे ऐश्वर्य सब है सबका एक कृष्ण चरण भगवान का चरण में समाहार है समझा मेरा बाकी जो देव देवी को मिलता है उससे मिलता है तो जीवों का अंदर में स्वाभाविक भुगने का वित्तीय इसलिए क्योंकि विभु वस्तु भगवान उसका तो स्वराट है लेकिन क्षुद्रजीभ इसका अंदर में भोगने का प्रोपेंसिटी क्षुद्रजीभ का अंदर में भी नहीं मरने का इच्छा है ये जो नहीं मरने का इच्छा कहाँ से आया रविन्द्र नाथ ठाकुर जो है जो जिसको नोबेल नोबेल प्राइज मिला था और मरने का घर आ गया और बोल रहा है मरी चाहे ना हम यही सुंदर भुवन हाँ मैं ये सुंदर भवन में मरना नहीं चाहता क्यों नहीं चाहता मरना तो होगा ही भले इसलिए नहीं चाहता कि जीप के स्वरूप में मौत बोल के कोई चीज़ है ही नहीं जीप का जो स्वरूप है इसमें मौत बोल के कोई चीज है नहीं श्री भजन के द्वारा इसको स्फूर्ति कराना है इसको भजन का प्रसिद्धियों द्वारा तो मरने का इच्छा नहीं जीव को स्वतंत्रता दिया गया लिबर्टी अगर भगवान जीवों का स्वतंत्रता लिबर्टी का ऊपर हस्तक्षेप करे जोर जबरस्ती उसको बोले हमारा भजन कर यह अच्छा लगेगा किसी को घाड़ पकड़ कर आप गोरिया मठ में लाओ बोलो ये महाराज की कथा सुनो अनुगत तो करो कि सुनेगा बोलो ये सुनेगा कि वो पहले हमारा गुरुजी का महिमा को पता चलेगा उसको मठ में आएगा धीरे धीरे सत्संग करे उसको अट्रैक्शन बरते चलेगा कि आह कितना सुंदर कथा कितना सुंदर महाराज जी का चरित्र महाराज जी का स्वभाव सानिक गुनावली सुनकर धीरे धीरे उसका अंदर में अट्रैक्शन खिंचावट पैदा हो ठीक ना तो स्वाभाविक वो बोलेगा महाराज जी हमको गोरिया मठ में रखोगे आपका चरण में क्या करेगा तू बोला हम भजन करेंगे ठाकुर जी का आपका अनुगत्व में रहेंगे विचार ये किस्म का विचार और पुलिस वालों ने जोर करके क्रिमिनल को पकड़ के लेके मारते मारते जेल का अंदर डाल दिया कम टू द पॉइंट हम क्या बोल रहा है विचार करके देखो मार मार के उसको जेल का अंदर डाल दिया अब जेल किस लिए बनाया कि उसको ट्रीटमेंट के लिए कि वो मान जाए कि रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट का मान लेकिन इतना बड़ा पनिशमेंट मिलने का बाद भी हमने देखा हजारों हजारों केस पाँच साल चार साल साल जेल का अंदर रहने का बाद भी निकल के वही वही पाप को करता है वही पाप को करता है किस लिए क्योंकि वो जेल का अंदर था इसलिए उसको पाप करने का सुविधा नहीं था अब निकल गया फिर पाप करें क्योंकि पाप का जो जड़ है वासना है वो तो उसके अंदर में है उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ इसलिए चंडीगढ़ में बहुत बहुत अच्छा जाएगा बहुत सारे जेलर जो है बड़ा बड़ा क्रिमिनल को हरी सुनाने के लिए मठ से साधुओं को बुला के ले जाते हैं कभी आप आया करो उस टाइम में हरी कथा सुना समझा मेरा बात मुर्शिदाबाद में बेंगाल में एक जेलर है बहुत सुंदर जितने जितना सारे दस साल बारह साल का जावज जीवन कारादंड है निकालने के बाद वो जो सश्रम कारण जो पैसा मिलता है ना उसका तंखा मिलता है वो पैसा को इकट्ठा करके रख देते हैं उसका बाद उसका जब रिहा हो जाए छुट्टी हो जाए तो उसको ऑटो या तो दुकान खुल दे उसका लिए कुछ करके बोला यार ये सब नहीं करेगा जा ये ऑटो तेरे को दिया चला के खा सम मेरा भाई इतना सुंदर जेलर है ऐसा तो मतलब वो जेल से निकल गया लेकिन जेल का अंदर जब था पाप करने का सुविधा नहीं था जेल से निकल गया फिर पाप करने का बासना तो अंदर में था ही कर रहा लेकिन भजन जगत का विचार है महाराज उसका पाप करने का जो प्रोपेंसिटी है वित्तीय है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो साधु जगत का विचार है साधु जगत में उसको मार मार के चटनी बना दे ये विचार नहीं कि मारोगे मार्गो क्या किसको मारे हुए? शरीर को पिटा पिटा के खरम कर यही तो करोगे लेकिन अंतर का वित्तीय को परिवर्तन करना तुम्हारा लिए संभव है नहीं इसलिए अंतर का परिवर्तन करना साधो का स्वभाव और भगवान का स्वभाव भी वही है भगवान चाहते कि, कि किसी को फोर्सफुली अपना भजन में नहीं लगाएंगे ये ठीक नहीं होगा क्योंकि ये तो खेल चल रहा है इन्फिनेटी अनंत जीवों का साथ मेरा एक मजा चल रहा है खेला जन्म मरण फिर वो जिंदगी जी रहा है फिर खेला वो चल रहा है कोई पुलिस कोई पुलिस बने कोई दार के, कोई कोई चोर बने ऐसा एक एक भूमिका में रोल कर रहा है सब तो भगवान बोल रहे हैं कि हम इसको जोर जबरस्ती इसको चेंज करने का बदले हम ये चाहते हैं कि उसको फ्रीडम दे दे स्वाधीनता लिबर्टी जैसे तुमको स्वाधीनता देगा अब ये स्वाधीनता का अगर सही यूटिलाइजेशन युटि, युटि, आपको पता है जो फ्रीडम दिया गया आपको स्वाधीनता दिया गया लिबर्टी इसको अगर सही ढंग से आप इस्तेमाल करो भक्ति में भगवान का सेवा में तो हंड्रेड आपका रेहा हो जाएगा इस जड़ जगत में बंधन में रहने का कोई सवालत ना है कोई कोई प्रश्न नहीं आता इसलिए भगवान किसी जीव जगत को जो जबस्थी पाप करने में नियोजित नहीं करते और उसको बोलते भी नहीं है तू मत पाप मात कर ऐसा करके शास्त्रों में कहावत है सब देखो साधु का संखरो तुम अपना विचार बनाओ करके फिर हमारा पास आओ जोर जबस्ती नहीं करते क्योंकि जोर जबस्ती करे तो उसमें जो खेला है वो नहीं होगा इसलिए भगवान सब कुछ कर सकता है लेकिन जोर जबस्ती जीवों का जो जो आपका लिबर्टी है स्वाधीनता है उसका ऊपर हस्तक्षेप नहीं करना चाहता समझा मेरा बात और गीता में भगवान साफ़ा कह दिया अर्जुन को जो ना आदत्ते कस्यचित पापम न चुकृतिम विभुम अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेना मुझंती अंतवाह। वहा जितना सारे जीव राशि है सो अज्ञान के द्वारा बंधे हुए है इनवेलॉफ्ट इसलिए भूतों का मापिक आचरण कर रहे चैतन्य चरतामित्व में महाराज सुंदर बताया गया बहुत सुंदर बांग्ला में है फिर भी आप लोगों को बांग्ला का थोड़ा पता है तो चैतन्य चैतन में तो पिसाची पाईले यथा मतिच्छन्न हो मायाबद्ध जीवे हॉय से ही भाव उदोय इसका हिंदी है जैसे एक आदमी को पिसाची पकड़ ले तो पिसाची पकड़ने का बाद वो आदमी को जो स्वाभाविक पर्सनैलिटी है स्वभाव है इसका तो पता नहीं चलेगा पिसाची पकड़ लिया ना पिसाची भूत प्रेत पिसाची पकड़ लेने से वो पिसाच का गाइडेंस का अनुसार काम करे हमने देखा हमारे एक एकदम एक नाजुक लड़की इतना वो उसको पिसाच पकड़ा भूत 20 आदमी को ऐसा करके फेंक दिया एकदम सब इतना पावरफुल है लड़की है नाजुक लड़की उसको पिसाच पकड़ा तो ऐसा धक्का देके एकदम 20 आदमी को फेंक दिया अरे पाप रे बाप कहाँ से पावर आए दक्षिण भारत माधुराई का एक राजा का नाम आता है हिस्ट्री में और राजा का लड़की का शादी है चोल राज उसका बेटिया रानी का शादी है कालबाद परसू सब हो गया कालबाद परसू शादी है अब आज महाराज वो लड़की को पिसाच पकड़े आ वो बेटी क्या कर सारे नंगा होकर एकदम पेड़ का ऊपर चढ़ गई राजा हाय हाय करना शुरू कर दिया हमारा हमारा बेटी है तमाम दुनिया में हमारा इतना सम्मान है और बेटी को पिसाची हाय भगवान क्या किया जाए सारे संत महात्मा को बुलाया फिर वो पिसाची किसी भी हालत से जाएगा नहीं तो फिर उसको पूछा गया है तू बोल कैसे तू जाएगा क्या मानता है तू बोले लक्ष्मण देसी का चरण का जल दे दो हम चला जाए भाई रामानुजाचार्यू लक्ष्मण देसिक जिसका ब्रह्मचारी नाम था उसका चरण का जल दे दे तो हम चला जाए समझा मेरा बात वृंदावन में भी हुआ केसी घाट में तुम्हारा गुरु भाई को पकड़ा था फिर बहुत हंगामा मचाने के बोले क्या चाहिए बोले बामन देव का बामन महाराज का चरण का पानी दे दे तो ढूंढ़ ढांड के किसी का बस था तो दिया छोड़ के चलाया तो पिसाची पकड़ने का बाद जो आदमी का जो स्वाभाविक वृत्ति है वो अप्रकाशित देखा जाता मैनिफेस्टेड नहीं होता ऐसा ही है माया देवी पकड़ने का बाद बद्ध जीवों का अंदर में ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि मानो वो उसको भूत पकड़ा भगवान का भजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहता और माया देवी का सेवा अनायास कर देंगे बिना पूछे माया देवी का सेवा करने के लिए एकदम तैयार है अभी ये है भागवत गीता का जो श्लोक चल रहा था द्वितीय द्वितीयोध्याय का इसमें जो विचार चल रहा था इसका ही थोड़ा इलेबोरेटेड व्याख्या थोड़ा थोड़ा बहुत किया अब ये श्लोक से शुरू हो रहा है काल हो गया था बाकी नास विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः उभयो रोपी दृष्टो अंतस्तो तत्वदर्शी भी विद्धते विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः सत ये जो शब्द है सचिदानंद अभी थोड़ा बहुत पहले हम बताया था सत ये जो शब्दो आस धातु से आया है मतलब रहना जिसका एग्जिस्टेंस है सत ये यहां से आया है तो इधर जो कहना है ना सतो नासो विद्वत भाव नहीं है और सदभाव का कोई अभाव ही नहीं है लेकिन तुम पागल का मापी क्या देख रहे हो तुम्हारा दर्शन क्या है समझा मेरा न सतु विद्योते भाव हो भाव तुमको क्या से मिला वो तो नित्य नहीं है कुछ नहीं है असत भाव जो है दुनिया में है उसका तो अभाव नहीं है तुम तुम पागल हो गया हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुम उल्टा देख रहे हो बोले तो इसका मानस समझा नहीं है सिल ठाकुर सुंदर व्याख्या किया शिला बलदेव विद्याभूषण सुंदर व्याख्या किया शिले विश्वनाथ चकोर्ति पाद शीधा समय ये जो हमारा टीकाकर है उसका भाव ये है मोर लेस बोले जो ये जो दुनिया है ये दुनिया में ये प्रकृति में सतो रजो और तमो गुण के जो खेल चल रहा है सतोरजो और तमो गुण का जो खेला चल रहा है एक एक जीव को बंद के पागल का मापी जेल खाने में रख दिया दुर्गा मतलब दुर्गों का अंदर जीवों को रख दिया दुर्गा सारे जीव को ट्रीटमेंट करने के लिए दुर्गा देवी बद्रजीव जो भगवान से जो भगवान से परे हैं भगवान गुरु वैष्णव से विमुख है उनको ट्रीटमेंट करने के लिए ये माया प्रपंच बना है ठाकुर जी का ये देवी धाम है तो ये जो प्रपंच है इसको इसका अंदर में जीप सब सतो रजो तमोग के द्वारा बंधे हुए हैं। दे ऑल बॉन्डेड सो सब बंधे हुए हैं। और ट्रीटमेंट करने का बाद जब सही हो जाए तो उसको छोड़ देता है जा भगवान का भजन भगवान का भजन करनी है उसको छोड़ देता है पहले नहीं श्रीमान भागवत जी महापुराण में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ग्यारहवा स्कंद में उद्धव जब कोई आदमी सन्यास व्रोतों को गोहन करते हैं तो माया देवी और जितना सारे देवता लोग हैं उसका पीछे पड़ जाता है भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं जब कोई आदमी सन्यास लेते हैं सन्यास लेने का बाद माया देवी और देवता लोग जो है सारे उसका पीछे लग जाता है पीछे पड़ जाता है कि कहीं ना ये जय प्राप्त हो के त्रिभुवन को जय प्राप्त ऊपर चले ठाकुर जी के पास चले जाए तो उसका कोपिन को खींचता है कपड़ा बर्दी को वो जो लाल कपड़ा ये सब मेरा गुरु जी कहते थे बहुत सुंदर भले ये झूठा नहीं तुम जो तैगी बना है तुम जो तैगी बना है तुम्हारा परीक्षा होगा और तुम ट्रेडमार्क लगा के बैठे हुए काम भगवान का भक्त है भगवान के पास जाएगा तो वो लोगों का स्वाभाविक इच्छा है जो देवता लोग है आधिकारिक देवता लोग हैं सब चाहता है ये जीव जगत हमारा कंट्रोल में रहे ने? जितना सारे पोलिटिकल लीडर है कहीं भी जाओ कहीं भी जाओ समाज में देखो कि एक आदमी जो है वो चाहता है कि हमारा प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़े दे वॉन्ट टू कंट्रोल अदर्स ये स्वाभाविक नियम है समाज में तुम्हारा घर में भी चार पांच बेटा है तो एक बेटा दूसरे बेटा को दबाना चाहता है ये समाज का वृत्ति है समाज में स्वाभाविक है देवता लोग सोचता है कि ये भगवान का पास जला जाएगा ये माया देवी का जो बॉन्डेज है उसको तोड़ फोड़ कर भूर भुव महो यनो तपो सत्य लोक पार कर बी रजा विगतो रजा बीरजा जो नदी है उसमें नहा कर उसके जितना सा न महल है उसको धुला कर बास धीरे धीरे उसको ब्रह्मो लोक आएगा पहले ब्रह्म ज्योति इम्पर्सोनल ब्रह्म इम्फाइलजन्स उसको पेनिट्रेट करके ऊपर जाएगा सदाशिव लोक सदाशिव लोक का जो लोक है सदाशिव लोक वो है बैकुंठ जगह सदाशिव लोक से बैकुंठ जगह शुरू हो जाता है उसके बाद नारायण का वैकुंठ जगत उसका ऊपर सब विन्यास है एक एक प्रकोष्ठ हो गोलोक का गोलोक ऊपर है वैकुंठ जगत में पूरी अवधपुरी देव बड़ा हो जितना देव जितना सारे जो जो जो विष्णु अवतार जिस रूप को चिंतन करके भजन किए है उसका सिद्धि होने के बाद उधर जाता है तो ये जो है देवता लोग चाहता है उसको छुटकारा ना मिले ये जगत में जितना आदमी हमारा कंट्रोल में रहे हमारा पूजा करे हमारा चिंतन करे ठीक है ना ये चात है पद्म पुराण में आता है मनसा देवी जो है ना सांप का देवता वो भी चाँद सदा को इतना पनिशमेंट दिया कष्ट दिया फिर भी चाँच सदा वाले हम किसी भी हालत से तेरा पूजा नहीं करें और फिर जोड़ जबस्ती उसका बेटा को दंशन कर दिया बहुत सारे हंगामा हो गया फिर उसका बाद जब चांस सदाकर को बोले तो बोला ठीक है पूजा करे तो करे बायाँ हाथ में करेगा डायनाथ में नहीं करेगा डायनाथ में हम शंकर का पूजा करते हैं तेरा अगर पूजा चाहता है तो बाया हाथ में करेगा जा ऐसा कर ठीक है बाया हाथ में ही कर दे लिखा है भाई हम नहीं बोलते बाया हाथ में ही कर दे तो सब चाहता है कि हमारा कंट्रोल में रहे तो ये जो सत और असत का विचार प्रसंग इधर जो बताया भगवान ना असतो विद्यते भाव असत का भाव तुम्हारा कहाँ से आ गया मतलब ये है सत रजो और तमोगुण के इन्फ्लुएंस के द्वारा पैदा होने वाले जो सुख और दुख वो अनित्य है कल भी इसका थोड़ा व्याख्या किया था जो आया था वो सुना सुख किसको बोलते हैं अगर किसी को बोले किसी महात्मा को पूछे महाराज सुख का डेफिनेशन दो तो क्या बोले बोले अनुकूल अनुभूति का नाम है सुख अनुकूल अनुभूति का नाम है सुख आप प्रतिकूल अनुभूति का नाम है दुख वास्तविक सुख और दुख बोल के मेटेरियल जगत में जो चीज़ तुम मान्यता देते हो इसका त्वरिकालिक कोई अस्तित्व तो नहीं त्रैकालिक भूत भविष्यत और वर्तमान कालों का बैकग्राउंड में इसका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं समझा मेरा बात जो आज तुम्हारा लिए सुखदायक है काल वो तुम्हारा लिए दुखदायक होगा काल प्रमाण किया था जो आया था वो सोना आज जवानी में 20 साल का उम्र है तुम्हारा हम मांस खाएंगे और तुम्हारा नाइन्टी साल का उम्र हो गया बोले बेटा इसको हटा ले क्या क्या हुआ बोला वो काम का हमारा काम कबा हमारा काम का नहीं है ये जवानी में जोर जबरती ए सी चला के कूलर चला के सो गया हाँ इतना गरम है अब वह साल का ऊपर हो गया बोले मारे बंद कर दे सर्दी लग जाएगा मेरा एक ही तो आदमी माह आदमी तो एक ही है जब बीस साल का उम्र था तो वो उसका खून का गरम हुआ अलग किस्म का इंजॉयमेंट और अस्सी साल नब्बे साल होगा चेंज हो गया मतलब एक एक स्थिति पर जड़ जगत का जो सुख का दुख का जो डेफिनेशन है वो चेंजेबल है परिवर्तन होते रहता है मतलब ये है ये इसका त्रिकालिक कोई एग्जिस्टेंस है नहीं अर्थात तमाम जो जीव राशि है जीव राशियों का द्वारा अनुभूति में आने वाले जो सुख और दुखों का जो प्रसंग है इट इज एव्जर्ड एब्जर्ड इसको ना नासतो विद्य जो चीज़ है ही नहीं तुम सोचते हो हम मार डालेंगे तीर चलाकर काट देंगे पितामह विश्व मर जाएगा अरे मरने का कहाँ से सवाल आता कहाँ से मरने का बात आता है भक्तिम ठाकुर बोलते हैं अरे जो पितामह विश्व आदि इसको तुम मार डालोगे अतः इसका शरीर पतन हो जाएगा मर जाएगा तुम काट डालोगे तीर मरोगे ये जो सुख दुखों का अनुभूति है ये तो परमानेंट नहीं आत्मा में नहीं है ना ये ये सुख का दुख का अनुभूति जो है आत्मा का नहीं है आत्मा का है, आत्मा का नहीं है। तो जो आत्मा का नहीं है तो उसका बारे में तुम क्यों सोच रहे हो और जो आत्मा का स्वाभाविक जो वृत्ति है सतता उसको एग्जिस्टेंस आत्मा का नास विद्यते भावो ना अभाव तथा था तुम क्यों सोच रहे हो कि पिताओं के तुम मार डालोगे क्यों क्यों क्या कारण है जबकि तुमको पता होना चाहिए कि आत्मा अमर है आत्मा निकल जाएगा शरीर तो चेंजेबल है तुम मारो ना मारो आज काल परसों तरसू जब भी हो आजीबा सतक वर्ष अवश्य मरण है ना तो तुम मारने वाला कौन हो आत्मा का जो ऊपर ये जड़ जगत का जो त्रिगुण का प्रभाव ये आत्मा के ऊपर वास्तव नहीं है शरीर का ऊपर क्रियाशील है क्योंकि शरीर जो है पंचभूत से ये जड़ जगत से बने हुए बने बनाया गया है और इसका ऊपर अनुभूति में आने वाला जो सुख और दुख ये तो अनित्य है इसका कोई वास्तविक एग्जिस्टेंस नहीं है तो ना सत विद्य भाव ये भाव तुम्हारा अंदर से कहां से आया तत्व तो तो ज्ञानी जो है और न अभावो न अभाव विद्वत सतह सत अर्था आत्ता का अभाव अर्थात आज मर जाएगा कल फिर उत्पन्न होगा ऐसा तो नहीं है न अभाव विद्यत स्वत इसका तो अभाव नहीं है इसका एग्जिस्टेंस अस्तित्व का अभाव नहीं है इसका अंदर में सतस्फूर्त जो आनंद है इसको डूबा हुआ है अंदर में है छुपा हुआ है ना जीवात्मा का अंदर सिर्फ प्रकाशित नहीं है तो भक्तिविंद ठाकुर ऐसा सुंदर व्याख्या किया बोलो देखिए विद्याभूषण विष्णु चौक साहब एक एक किस्म ऐसा ऐसा ही व्याख्या किया तरह तरह के एंगल है डिफरेंट एंगल्स है ना सतो विद्वते भावो ना भावो विद्यते सतहा उभयो रूपी सत और असत का इस जड़जगत का तुम्हारा भाव जो है तुम्हारा उभयरूपी दृष्टो अंतस्तोनयोस तत्वदर्शी भी इसका बारे में ये जो तत्वदर्शी है जो ये जो तत्वदर्शी व्यक्ति है ये तत्वदर्शी व्यक्ति कभी ऐसा सब विषय में चिंताशील नहीं होते अर्थात मोहप्राप्तों मोह, मोह प्राप्त नहीं होते असत वस्तु असत वस्तु का भाव नहीं है सत वस्तु का अभाव अर्थात विनाश अर्थात आत्मा का विनाश नहीं है ये तत्वदर्शी भी अरे जो तत्वदर्श तत्वदर्शी है पुरुष यही सत और असत उभय का ही चरम दर्शन प्राप्त किए इसलिए उसको मोह नहीं आ सकता इसका रियलाइजेशन हुआ उपलब्धि हुआ इसलिए इसका अंदर में कभी मोह नहीं आ सकता उसका बाद सत्रह नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का कह रहे हैं कि देखो तद्विद्धि तो तद्दि जेनोद क्या बताए न तद्विद्धि तो तद्दि जेनोर्व तथम विनाश न कश्चित न इधर प्रिंटिंग कदिंग है न कश्चित करम अर्ति अविनाशी तो तद्विद्यन सर्विद तथम विनाश अव्य कर्तुम अरहति जो सदवस्तु का बारे में बताया जो आत्मा वु, आत्म वस्तु आत्मा है चित अंशो ये एक जड़ों शरीर में घुसकर ये सारे शरीर का प्रकाश बना के रखता है देखो क्या बात है चिंता करने से पागल हो जाओगे जिसको बोलता है हमारा शास्त्रों का विचार में बाल अग्र भागस्व स्वभागस्व स्वधा कल्पित तो स्व हेयर का जो ट्रिप है बाल का जो अग्रभाग है इसका सतभाग करके एक एक भाग को फिर सतभाग करो उसका बाद भी आत्मा का बराबर नहीं होता इसलिए परमाणु का साथ तुलना किया गया परमाणु एटोम बड़ा आश्चर्य भाव है ये दर्शन में आओगे तो पागल हो जाओगे यार अच्छा नहीं लगेगा कुछ और देखो एक हाथी का अंदर उत्मा उतना उतना सूक्ष्म आत्मा प्रविष्ट होकर हाथी शरीर उसका कितना पावर बना के रखता है ऐतना बड़ा बड़ा पेड़ फोड़ कर के चला जाएगा वही आत्मा एक सिंग का अंदर प्रवेश करे शरीर का अंदर सिंह शरीर लायन कितना शक्ति हाथी को एकदम तो मार के एक ही तो आत्मा भागवत में सुंदर सुंदर विचार है अपूर्व सुंदर बोले वही आत्मा पंची का अंदर है वह आत्मा केचुआ का अंदर है वह आत्मा माकड़ी का अंदर है वही आत्मा सिर्फ शरीर का जो आयतन है जो खेत्र मिला है यही जो शरीर पार्थ हो क्षेत्र एरे को इसको बोलते खेत्रो फील्ड इसका अंदर में आत्मा घुस गया वो भी बहुत विचार है आदमी आए कैसे आत्मावास्यम इधम सर्वम जतकिंचित जगत पुरुष का रेत कौन आशा तुम जो खाना खाते हो अन्न खाते हो अन्नद भवति पजन पजन्याद अन्न संभव गीता श्लोक है विचार कर पागल हो जाओ बहुत दर्शन है हाँ गीता पढ़ पाठ करिए हो गया गीता पढ़ ऐसा नहीं सब अन्न खाते हैं बाघ भी अन्न खाते बाघ अन्न खाते नहीं बाघ अन्न कौन है बाघ अन्न का मांगस है वो उसका लिए अन्न है हाथी के लिए अन्न है क्या केले का पेड़ छागल के लिए अन्न है घास अन्न मतलब जिसको खा के प्राण धारण कर सके वो अन्न है तो ये अन्न है अन्न खाने का बात क्या होता है बीजो उत्पन्न होता है कहाँ से आया आसमान से बारिश के द्वारा वो खद्दो दुब्बो जो स्वस्क है उसमें गुस्सा वो खाने के बाद तुम्हारा बीजो उत्पन्न हुआ फिर बीर्जो को को ट्रांसफर कर दिया बस उत्पन्न हो गया एक यही तो होता है ना क्या कुछ नहीं इसमें बड़ा भारी फिलोसॉफी हाँसते हाँसते लुटपुट हो जाओगे कुछ सब खेल है बच्चा का खेल है कुछ नहीं है जब दर्शन हो जाएगा तो पागल हो जाओगे हम गीता सामने ले बोलते जिसको समझ में आया कभी भी गुरु वैष्णव भगवान को छोड़कर नहीं जाएगा गीता सामने लगती जिसका थोड़ा सा भी अनुभव में आए पागल बन जाए यही तो लेने का चीज है समझा मेरा बात तो ये जो आत्मा वस्तु है आत्मा एक एक शरीर का अंदर प्रविष्ट होकर खेतरो को प्रकाशित करते हैं है ना जब भी कोई आदमी जब गया, जब भी कोई आदमी कुछ बोलते हैं हमारा लिए आपने क्या किया इधर देखाता है ना? हमारा लिए क्या क्या इधर नहीं दिखा दे हमारा शरीर खराब है क्या हमको बुलाते हो आप देखा तो क्यों मतलब आत्मा इधर है है ना लेकिन इधर होते हुए भी ये जान कर रखना ये आत्मा इधर है लेकिन इसका प्रकाश सारे शरीर में प्राण अपान वाण उदान समान सारे यो पंचो वायु है इसके द्वारा व्याप्त है इट इज मैनिफेस्टेड ऑल ओवर द बॉडी है तो आत्मा इधर है तो तुम्हारा इधर से विचार करके देखा है का विचार से ये लाइट पार्टिकल ये वेदांतों में सुंदर बताया वेदांतों बोला आत्मा कैसा है कु, कु कैसा है वेदांतों में सुंदर बताया उदाहरण दिया गुणात अलग बात आत्मा कैसा है इसका कोई उदाहरण कोई भी दे ही नहीं सकता नो बॉडी कैन गिव एग्जाम्पल आत्मा का उदाहरण आत्मा ही है उसका कोई उदाहरण दे तो पागल बनती है वो ही नहीं लेकिन वेदांत सूत्र हो रहा क्वालिटेटिवली इट इज ऑलमोस्ट लाइक लाइट पार्टिकल गुणों का विचार करो तो लगेगा लाइट पार्टिकल का माप लगेगा गुणात आलोक बौद्ध बौद्ध शब्द कहां लगता है जहा तुलना होता है ऐसा ऐसा जद बोध, तुलना का अनुसार लगाइए मैंने ये उपमान उपमा इधर लगाता है ऐसा बोध, तो बोध का मतलब ये नहीं वही वस्तु है ना उसका तुलना है समझा मेरा बात तो तो बोलते हैं गुनाथ अलग बोध गुण का विचार करो तो के गुणा का विचार करो तो लगेगा कि लाइट पार्टिकल का माफी लाइट का एक फोटोन कम लेकिन महाप्रभु उदाहरण देते सनातन को जैसे एक एक स्पेशल चंदन है चंदन कर्पूर से घिस कर, महाप्रभु बताते सनातन को सुंदर कौन से पोसंग है हाँ सनातन शिक्षा में बोले जैसे एकदम एक, एक नंबर का मौलच चंदन कौरपुर का साद घिसकर और क्या क्या मिलाया मिलाने का बाद उसका एक बूंद इधर लगा दो इधर गोल करके इधर बिंदी लगा दो वो जो बिंदी तुमने लगाया तुम्हारा सारा दिन तुम्हारा शरीर को शांत रखेगा ठंडा ऐसा उसका पावर है इसलिए आत्मा कोई देख नहीं सकता कौन देखा है आत्मा को नायम आत्मा प्रवचन न मिधया न बहु न सुते न यही तो बात है ना उपनिषद का तो आत्मा देखा नहीं जाता आत्मा जब देखा नहीं जाता लेकिन यू कैन फील द एग्जिस्टेंस जय गौर जय गौर जय अहो भाग्यो जाएगा लेकिन इसका जो एग्जिस्टेंस है इसका जो अस्तित्व है आत्मा का अस्तित्व है इट इज मैनिफेस्टेड थ्रू आउट द बॉडी शरीर का सर्व अंग पतंगो, शरीर का जो अंग पतंगो हर लिम्स ये जो आंगुल चल रहा है ये तो आत्मा का प्रकाश है ना लेकिन आत्मा तो है ऐसा छोटा तो इधर बताते हैं कि अविनाशी तू तद्विद्धि जेनो सर्वमिधम तत्म ये आत्मा तो एक बात है अविनाशी आ सर्वमिदम तत्म मतलब तुम्हारा ये खेत्र है ये शरीर में हर अंश में आंखों का ट्विंकल्स ऐसा ऐसा ये भी तो आत्मा के कारण ही है क्या मर जाने के बाद आँखें ऐसा ऐसा करेगा नहीं करेगा मतलब तुम्हारा आत्मा का एग्जिस्टेंस हर अंग पतंगे हर टिश्यू में तुम्हारा जो कोष है कि सब कोष में सारे तुम्हारा प्रकाशित है ना तभी तो तुम्हारा चलन बलन गमन शयन उत्थान जवाब देना सारे तो क्रिया क्रियाकर्म ऐसे ही होता है तो वो आत्मा के तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को अविनाशित अविनाशी तू तदविधि जानकर रखना ये अविनाशी है और अविनाशी है और इसका अस्तित्व शरीर का सर्व अंश में सर्व अंग प्रकाशित होने वाला सर्वम एकदम तथम यहाँ तक कि ये तमाम दुनिया का जो क्रियाकर्म चल रहा है पति पत्नी में प्रेम है बेटा पिता में प्यार है लड़का लड़की उसका साथ माता पिता का प्रेम है जो कुछ भी है दोस्तों का साथ दोस्तों का जो दोस्ती है ऑल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा आत्मा है इसके कारण यह सब चल रहा है आत्मा नहीं है तो जगत चक्र में कुछ चलेगा चलेगा कुछ जा समान दुनिया का जो क्रियाकम सब चलता है आत्मा के खातिर चलता है आत्मा व अरे द्रष्टभ्य स्वतभ्य निधि ध्या उपनिषद में है आत्मा का संबंध में आत्मा का संबंध में एक दूसरे को प्यारा होता है एक माता बेटे को प्यार करता है इसलिए कि उसके अंदर आत्मा है आत्मा जब निकल जाए तो दो घंटा रोएगी उसका बाद संसार में जाके जला के आए है तो आत्मा व अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो निधि धर्षितव्य आत्मा है आत्मा का संबंध में एक आत्मा दूसरे का साथ संबंध जोड़ के अपना संसार को प्रारंभ किया यही तो कारण संसार कहाँ से आए यही कारण है तमाम ये दुनिया जगत चक्र चल रहा है कि आत्मा का एग्जिस्टेंस है तो इसका अर्थ और भी विकसित कर दे तो ये भी आएगा भक्ति मोदी ठाकुर बोला है शरीर का अंदर जो आत्मा है इसका प्रकाशित हो सारे दुखता प्रकाशित होता और उसका इलेबरेट व्याख्या करो अविनाशी तु अविनाशी तु तद्विद जे न तत्म तमाम दुनिया में आत्मा का प्रभाव है प्रकाश है ना तमाम दुनिया जो प्रभाव प्रतिपत्ति चल रहा है सब किसका प्रभाव है आत्मा का और भगवान श्री कृष्ण ने बताए विनाशम अव्य अश्य अक्षय अवय ये जो आत्मा विनाशम अवयस अश न कश्चित करतुम अर्हसी न कश्चित कर ये आत्मा का विनाश करना कदापि संभव है नहीं ये आत्मा का विनाश करना कदापि संभव है नहीं तुम कौन हो विनाश करने वाला कहाँ से तुम्हारा बुद्धि आया ऐसा तो तुम हम हाँ, हमारा खासी मरे जाएंगे ये सब दोना आचार्य जो है सारे बड़े बुरे हैं हमारा आचार जो है मर जाएंगे अरे तुम मरने वाला कौन हो तुम अगर नहीं भी मारो अर्जुन तो आज नहीं तो काल इसका मौत डेफिनेट है निमित्त तो मात्रो साची तुम केवल इंस्ट्रूमेंट बन जाओ इंस्ट्रूमेंट जानते हो सब हम करते हैं खिलौना है तुम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बन जाओ इंस्ट्रूमेंट जान दो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा काम किया जाए भगवान बोलता है सब हम करते सारे जीव अपना कर्मफल के अनुसार चल रहे और विधान हमारा जुरिस्ड्रिक्शन हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन तमाम दुनिया में कोई ऐसा है नहीं जो हमारा नियम को रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करे एक भी हिम्मत नहीं किसी का लोकपाल है कोई भी है किसी का हिम्मत नहीं हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन चले तमाम दुनिया अनंत ब्रह्मांड में जो व्यक्ति भगवान का रूल्स एंड रेगुलेशन को जो नियमा बोली हाँ पऊपा जी ने बताते हैं कि तमाम दुनिया में एक म्यूजिक चल रहा है म्यूजिक जानते हो जैसे कृष्ण भगवान रासलीला करते हैं उसका हृदय म्यूजिक भी चल रहा है। ये इस जगत में कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता रासलीला का जो वाध्यन है वंशी ध्वनि है ये जड़ जगत का कोई आदमी सुन नहीं सकता लेकिन हमारा प्रभुपाद जी गुरुवर्ग भक्त विनोद ठाकुर जो गुरुवर्ग है जो प्रतिष्ठित है गोलोक में बाहरी दुनिया में शरीर इधर है हर वक्त उसका भगवान श्री कृष्ण का वंशित ध्वनि कानों में आता है हर वक्त लेकिन जड़ जगत का आदमी का कोई पता नहीं जैसे म्यूजिक चल रहा है ये म्यूजिक का साथ साथ गान चल गान चल रहा है ना गाना चल रहा है गाना का मुताबिक म्यूजिक चल है। रहा है एक व्यक्ति करताल ठोक रहा है कीर्तन हो रहा है एक व्यक्ति करताल एक व्यक्ति मृदंगो एक व्यक्ति झांझ हैं एक व्यक्ति घंटा सब दे शुड फॉलो द मेन सिंगर मेन जो गान गाने वाला जो आदमी है उसका जो सर ताल लय टून जो कुछ भी है यू शुड मैंटेन इसको फॉलो करना अगर ना करोगे तो क्या होगा बोला ना करो तो तोड़ जाएगा कीर्तन खराब हो जाएगा चैतन्य गौरिया मठ में ठाकुरदा बोलके एक आदमी रहते थे ठाकुरदा महाराज बाबा जी महाराज वो जब भी आरती शुरू होगा सुबह में और शाम को उसका विशेष से सेवा और ये घंटा लेके डंडा लेके आरती का दस मिनट पहले खड़ा हो जाएगा फिर जब खुले डंडवत करके कीर्तन पकड़े सुंदर कीर्तन उसका विशेष सेवा था चौतन इतना लगन के साथ वो कीर्तन करते थे मानो कि की वो कीर्तन के द्वारा ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते एक ब्रह्मचारी नया आया वो उसको बहुत बार सिखाया तेरे को अगर बजाना नहीं आता तो मत बजा लेकिन मेरा कीर्तन को खराब मत कर ठाकुर जी का कष्ट होता वो सुना नहीं और फिर करताल ले गए ठोंग ठोंग ऐसा वो गा रहा है इधर ऐसा है बेताल आदमी है बेताल आदमी बहुत सारे हैं उसके ताल का कोई ज्ञान नहीं वो गा रहा है ठुम ठुम वो दो ताल में गा रहा है वो एक ताल में मार रहा है तीन ताल में मार रहा है ऐसा तो ठाकुर दा उधर बार बार उसका बार देख रहा है और मानता ही नहीं तो अपना डांडा लेकर उसको दूम से मारा उसका लगा इधर और रोते रोते चला गया तो कीर्तन खत्म हुआ कीर्तन खत्म होने का बाद आरती का बाद जो प्रसाद बाँटा पुजारी रोज ही कुछ ना कुछ स्पेशल प्रसाद बाबाजी महाराज को देते थे बाबाजी महाराज वो खुद खाते नहीं थे घर में रख देते थे कीर्तन का बाद वो, वो वो लड़का को बुलाया बोलो ब्रह्मचारी को बुला के ला ब्रह्मचारी को बुलाया अपना गोदी में बैठाया और प्यार करके बोल तेरे को समझ में आया आज हम क्यों मारा क्यों शास्त्री दिया वो बोले क्या गुनाई किया हमने कुछ तो नहीं किया अब तेरे को समझाया किर्तन ये ठाकुर जी का सबसे प्यारा सेवा है इसमें बाधा नहीं डालना मेरा बहुत दुख हुआ ठाकुर जी का कीर्तन में तू बाधा डाला इसलिए तेरे को मारा शिक्षा के लिए दुख नहीं करना बोल प्यार किया उसके बाद संदेश जो मिठाई है उसको खिलाया अपना हाथों से बोले तो दुख नहीं मरना बेटा ये ठाकुर जी का साक्षात सेवा है इसलिए तू बाडा डाला बार बार हमने पहले भी तेरे को समझाया तू माना नहीं इसलिए ये मारा ये भी शास्त्री है पनिशमेंट इसमें, इसमें किफ़ा मिलेगा तेरे को ऐसा करके समझा तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर किशोर बाबा प्रभुपाद श्रेला भक्ति पुनोत्री गोश्वी महाराज शेरा केशव गुस्म महाराज श्रीला श्रीधर गुस् परमप श्रीधर गुस्वी महाराज ये सब जो प्रभुपाद का ट्यून सेवा करने का जो ताल है रिदिम सेवा का छंद वो सिखा के गए तुम कौन होते हो एक ये जो ताल को मठ में तुम तोड़ फोड़ रहे हो कौन हो तुम जो दिखाया गया जो ताल है रिदिम है इसका मुताबिक सेवा करो इसको तोड़ मोड़ करके नया नियम मग मग बनाओ तो कुछ नहीं होगा सुविधा बात ये है कि तुमको मेन जो गुरु वर्ग है गुरु वैष्णव है उसका इच्छा के साथ अपना इच्छा को मिलाना क्योंकि उसका इच्छा जो है ठाकुर जी का इच्छा उसका इच्छा अपना इच्छा नहीं है जब अपना इच्छा को गुरु वैष्णव भगवान का इच्छा का साथ आप मिला सकोगे गुरुमुख पद्म वाक् हिदायत करिया क्यों आर्न करिय मने आशा इसको बड़ा सुंदर व्याख्या है थोड़ा बहुत हम कर पाया तो इधर बताया यह आत्मा अविनाशी है अप्रमेय है इसको इनकॉन्सिभाबल अप्रमेयो यू कैनॉट कंसीव इट बियॉन्ड ह्यूमन कम्प्रिहेंशन मानव चिंता का बाहर है वो चिंता करके देखेगी आत्मा कैसा है हम भी देख लेंगे होगा नहीं काल नोचिकेता का बात बताया था बार बार एक बात बताने का टाइम नहीं है अनासीनो अप्रमेयसो तस्मात युद्धस्व भारत अंत में देहा नित्यसोक्तो शरीरिना अनासीनो अप्रमेयस्व तस्मात युद्धस्व भारत अनासीनो ये नाश नहीं होने वाला अप्रमेय हो तस्मात इसीलिए तुमको हम ये बता रहे हैं कि युद्धस्व युद्ध करो भारत युद्ध करने से तो युद्ध करने का ही तुम्हारा अधिकार है क्योंकि तो तुम खत्री हो तुम्हारा स्वभाव स्वभाव धर्मों का विचार करे वर्ण धर्मों और आश्रम धर्मों का विचार करे तो तुम्हारा धर्म बनता है तुम्हारा फर्ज बनता है युद्ध करना क्त्रियों क्षत्रियो का युद्ध करने से युद्ध करने से इलावा करने का इलावा कोई दूसरा धर्म नहीं जो एनम देती हंत्यारम जैनम मन्नते हतम उभो तो नीजानितो नायम हंती न हन्नते जो एनम व्यक्ति हंतारम जो सोचता है आत्मा को मारा जाए और जो मानता है वो आत्मा मरने का योग्य है ये उभय व्यक्ति किसका कोई ज्ञान नहीं है जानते नहीं उभो तो नो बिजानित हो ये दोनों में एक भी जानता नहीं असली खबर क्या है नायती हंती नहनते इसको ना मारा जाए मरेगा भी नहीं मारा भी नहीं जा सकता न जायते मृते वा कदाचित नायम भुत्या भविता वा न भूय अजो नित्य सस्व वयम अयम नहनते हन्नमाने शरीरे ये अंत दो दिन पहले भी बोला था ना फॉरेनर लोग क्वेश्चन कहते महाराज ये जो आत्मा है ये जीवात्मा का प्रोडक्शन होता है हम बोला देखो जब इन्फिनीटी बोल दिया जीवात्मा इन्फिनेटी इसका प्रोडक्शन का कोई बात ही नहीं आता क्योंकि शास्त्र में विचार है आत्मा नित्य है आप परमात्मा भी नित्य है भगवान नित्य और जीव राशि जितना भी जीव है सब नित्य है इन्फिनी काल से अनंत काल से परमात्मा नित्य है और जीवात्मा भी नित्य है अन इन्फिनेटी कभी करोड़ों करोड़ों करोड़ों साल पहले भी ऐसा कोई समय नहीं था जो तुम बोल के कोई आदमी नहीं था तुम थे लेकिन दूसरा रूप पे थे दूसरा स्वरूप में तुम्हारा उपस्थिति था तो इसलिए बताते न जायते न मृत्ये आत्मा का जन्म मौत कुछ नहीं होता न जाते मृत व कदाचित नयम भूत्या बा, हो हम्म और अजो है ऐसे जन्मों का उचित नित्य तो है शाश्वत तो है अयम पुराणों अनंत काल से है पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीरे शरीर का नाश होने का साथ साथ कदापि आत्मा का विनाश संभव नहीं है इसका व्याख्या काल श्लोक न जायते मियते कदाचि ना भूत्या भविताजो नि सब न हन्नते हन्नम शरीर बांछाकश किसीव पतितान पावन भो वैष्णवभ्यो नमो नमः